जय संतोषी मां मित्रों, संतोष की देवी संतोषी मां के चौथे भाग में हमने जाना कि संतोषी माता की पहली महिला भक्त कौन थी और इसी चर्चा को आगे लेकर चलते हुए अब हम जानते हैं कि संतोषी माता के प्राचीन प्रमाण कौन से हैं। तो आइए शुरू करें। मित्रों जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि संतोषी माता की व्रत कथा और उनकी पूजा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है लेकिन उनके प्राचीन प्रमाण भी बहुत ही लंबे समय समय से दबे हुए रहे, जो कि के के चक्र के साथ सामने आए। पर कैसे आई ये जाने? मित्रों हमने जब संतोषी माता के बारे में और उनके प्रमाणों के बारे में खोजना शुरू किया था तब हमने पाया कि संतोषी माता का जिक्र कुछ लेखों और कुछ जगहों में हमें जरूर मिलते हैं जैसे राधा सहस्त्र नाम वाली, श्री दस भुजा गणेश मंदिर उज्जैन बल्लारी कर्नाटका में बाबद्धी वाली माता की मूर्ति और श्री प्रगट संतोषी माता जोधपुर राजस्थान में प्रगट चरण चिन्ह मित्रों सबसे पहले हम जानते हैं कि राधा सहस्त्र नाम वाली में संतोषी माता का प्रमाण कहा है जिसे हमने राधा सहस्त्र नाम नारद पंचरात्र के अध्याय पांच में पाया है मित्रों राधा सहस्त्र नाम में बताया गया है कि हेरंब सुता गण माता सुकेश्वरी दुख दुख हारा सर्वदा। अर्थात वह भगवान हय की प्रेमिका हयस्या हेरंबा की बेटी हे सुता देवताओं की माँ गण माता सुख की रानी सुखेश्वरी कष्टों का नाश करने वाली दुख हंत्री और दुख हारा है वह देवी जो अपने सेवकों को वह सब कुछ देती है जो वह चाहती है सर्वदा। यहां हेरंबा श्री गणेश का नाम है और सुता का अर्थ है बेटी यानी इस श्लोक में गणेश की बेटी के बारे में बताया गया है जो कि संतोषी माता है तो आइए मित्रों अब दूसरे प्रमाण को समझते हैं मित्रों संतोषी माता का दूसरा प्रमाण है भारत मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जहां पर श्री गणेश का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्री गणेश के गोद पर माता संतोषी एक कन्या के रूप में बैठी है तो आइए जानते हैं इस मंदिर और श्री गणेश की गोद में बैठी माता संतोषी के इस प्रमाण के बारे में मित्रों यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट में स्थित यह मंदिर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां श्री गणेश शमशान में विराजमान हैं और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है कहा गया है कि इस मंदिर की स्थापना मंगल ग्रह के द्वारा की गई थी वैसे तो सभी गणेश प्रतिमाओं के हाथ में लड्डू होते हैं लेकिन इस दस भुजाओं वाली प्रतिमा में भगवान श्री गणेश के हाथों में अलग अलग दस शक्तियाँ हैं इसके साथ ही वह अपनी गोद में पुत्री माता संतोषी को लेकर बैठे हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कहा गया है कि भगवान मंगल जो कि मंगल ग्रह के स्वामी हैं, उन्होंने ने ही इस मंदिर और दस भुजाधारी गणेश की स्थापना की थी जो कि तांत्रिक गणेश माने जाते हैं और इसी मंदिर पर उन्होंने चौदह वर्षों तक तपस्या भी की थी पुराणों में उल्लेखित है कि दस भुजाधारी गणेश की तपस्या से उन्हें भगवान अंगारेश्वर की तपस्या करने का ज्ञान प्राप्त हुआ था जहां सोलह वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान अंगारेश्वर ने उन्हें शिवलिंग के रूप में मंगलनाथ मंदिर में स्थापित होने का आशीर्वाद दिया था मित्रों इस मंदिर में विराजित दस भुजा गणेश जी और उनकी गोद में बैठी माता संतोषी की प्रतिमा से यह साफ मालूम होता है कि संतोषी माता का यह बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन प्रमाण है तो आइए मित्रों अब अगले प्रमाण को समझते हैं मित्रों संतोषी माता के प्राचीन प्रमाणों की सूची में अगला नाम आता है माता संतोषी के बल्लारी कर्नाटका धाम का जहा पर माता संतोषी की एक छोटी सी मूर्ति उपस्थित है जो कि उन्नीस 45 के आसपास एक बाबद्दी में एक छोटे बालक को मिली जिसकी अपनी एक अलग कहानी है लेकिन इस मूर्ति की बनावट से उनकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है साथ ही इसी के साथ 1960 के दौर में जोधपुर राजस्थान के लाल सागर नामक झील के पास एक गुफानुमा कन्दरा में एक पग चिन्ह उन्नीस में उजागर हुए जिसकी एक अलग कहानी है तो मित्रों अब इस चर्चा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं संतोष की देवी संतोषी माँ के अगले भाग में जय संतोषी माँ